छांदोग्योपनिषद शांक्यात पंचादंड आशा से प्राण का प्राधान्य कार्य कारणत्वेन नोपक्रमशात कार्यकारोत्तरो स्मृति निमित्त मासार सर्वं सर्वतो तंतु प्राणे निमित्तसद्भावनापाससे विसुमी तंतभस्मे समर्त यगतेन सूत्रेन मणिगणाव सूत्रेन स ब नाम से लेकर आशा पर्यंत जो कार्य कारण एवं निमित्त नैमित्तिक रूप से उत्तरोत्तर बढ़कर स्थित है तथा जिसका सद्भाव स्मृति के निमित्त रूप सिद्ध होता है उस आशा रूप जाल से तंतु से कमल नाल के समान सब ओर से झकड़ा हुआ यह संपूर्ण जगत जिस प्राण में समर्पित है तथा बाहर भीतर व्याप्त हुए जिस सर्वगत सुत प्राण के द्वारा सूत में मणियों मन को के समान यह सब गुथा हुआ और विधिथ है वह यहा प्राणो वा आशाया भूया न था वरालाभ सर्ता साण प्राणी न जाति प्राण प्राण ददा प्राणा ददाति प्राणो पिता प्राणो माता प्राणो भ्राता प्राण स्व प्राण आचार्य प्राणो प्राण ही आशा से बढ़कर है जिस प्रकार रथ चक्र की नाभि में अरे समर्पित रहते हैं उसी प्रकार इस प्राण में सारा जगत समर्पित है प्राण प्राण अपनी शक्ति के द्वारा गमन करता है प्राण प्राण को देता है और प्राण के लिए ही देता है प्राण ही पिता है प्राण माता है प्राण भाई है प्राण बहिन है प्राण आचार्य है और प्राण ही ब्राह्मण है प्राणो व आशाया भूयान कथम से भूयस्तान समर्थूय यहाक्रस्रातना समर्ता संप्रोता संप्रवेशिताेत अस्घ रूपे प्राणे दैहिके त्रृग्यात्मे दैहक मुख्येस्वता व्याणाद प्रतिबिंब वजीवेनात्मना स्वरस्य य महाराजस्व सर्वाधिकारीहुत्त्क्रांत उत्क्रांतो भाइमी स प्राणम इति प्राण ही आशा से बढ़कर है इसकी उत्कृष्टता किस प्रकार है ऐसी जिज्ञासा होने पर दृष्टान्त द्वारा उसकी उत्कृष्टता का समर्थन करते हुए सनत कुमार जी कहते हैं लोक में जिस प्रकार रथ के पहिए के अरे रथ की नाभि में समर्पित सम्रोध अर्थात सम्यक प्रकार से प्रवेशित रहते हैं उसी प्रकार लिंग संघात रूप लिंग देहों का समुदाय रूप समस्ट सुत्रात्मा इस प्राण यानी प्रज्ञात्मा में उपाधि प्राण और उपाधिमान आत्मा की एकता मानकर यह विशेषण दिया गया है अर्थात दैहिक मुख्य प्राण में जिसमें कि परदेवता ने नाम रूप की अभिव्यक्ति करने के लिए दर्पणादि में बिंब प्रतिबिंब के समान जीव रूप से प्रवेश किया है जो महाराज के सर्वाधिकारी के समान ईश्वर का सर्वाधिकारिक है जैसा कि किसके उत्क्रमण करने पर मैं उत्क्रमण करूंगा तथा किसके स्थित होने पर स्थित होऊंगा ऐसा इस करके उसके प्राण की रचना की इस श्रुति से प्रमाणित होता है तथा जो छाया के समान ईश्वर का अनुगामी है जैसा कि कौशिक की ब्राह्मणोपनिषद की श्रुति है कि जिस प्रकार रथ के अरों में नेमी अर्पित है और रथ की नाभि में अरे अर्पित हैं इसी प्रकार यह भूत मात्रा प्रज्ञा मात्रा में अर्पित है और प्रज्ञा मात्रा प्राण में अर्पित है वह यह प्राण ही प्रज्ञात्मा है इसी से इस प्राण में ये उपर्युक्त स्व समर्पित है अतः सा प्राणो परतंत्र प्राणेन स्वत्व जाति नान्य नान्य गमना स्वयं साम क्रियाकलभेद जाता है न प्राण बहिर्भूत अस्ती प्रकरणाथाण प्राण ददाती यदा तस्वात्म भूतमेव यम ददाति तदपि प्राणाज अतः पिताद्याख्योपी प्राण एव अतः वह यह प्राण प्राण से अर्थात अपनी शक्ति से ही गमन करता है तात्पर्य यह है कि गमनादि क्रियाओं में जो इसका सामर्थ्य है वह किसी अन्न के कारण नहीं है संपूर्ण क्रिया कारक और फल रूप भेद समुदाय प्राण ही है प्राण से बाहर इनमें कोई नहीं है ऐसा इस प्रकरण का तात्पर्य है प्राण प्राण शक्ति प्रदान करता है वह जो कुछ देता है तो उसका स्वास्थ्य भूत ही है जिसे देता है वह दान भी प्राण के लिए ही होता है अतः पितृ आदि नाम वाला भी प्राण ही है कथम पित्रादि पितादीशब्द प्रसिद्धाथो सर्गेण प्राण विषय उच्यते सति प्राणे प्राणे पित्रादि शब्द प्रयोगा तदुत्क्रांत प्रयोगाभा कथम आदि शब्दों के प्रसिद्ध अर्थ का त्याग करके उनका प्राण विषयक होना कैसे संभव है ऐसा प्रश्न होने पर कहा जाता है क्योंकि प्राण रहने पर ही पिता आदि के लिए पितृ आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है इसके उत्क्रमण करने पर इस प्रकार का प्रयोग भी नहीं होता किस प्रकार है यह बतलाते हैं स यदि वा वा वा वा पितरम वातरम व्रातरम वसारम वाचार्य ब्राह्मण व्यंतभृ प्रत्याहु पितृहा वई तमसी तो मातृहाई तमसी तो भ्रतृहाई तमसी तो हा वई तमस्याचार्य तो हा वई तमसी तो ब्राह्मण हावई तमसी तो यदि कोई पुरुष अपने पिता माता भ्राता भगनी आचार्य अथवा ब्राह्मण के लिए कोई अनुचित बात कहता है तो उसके समीपवर्ती लोग उससे कहते हैं तुझे धिक्कार है तू निश्चय ही पिता का हनन करने वाला है तू तो माता का वध करने वाला है तू तो भाई को मारने वाला है तू तो बहन की हत्या करने वाला है तू तो आचार्य का घात करने वाला है तू निश्चय ही ब्रह्मघाती है स यह कचिथ पितादीना अन्यतम यदि तम भृषमिव तदनुपिव कि वचन ठंकारादी युक्त प्रत्याह तदैनम पार्श्वस्थ आहुर्विवेकिनो धिक्त्वास्तु धिगस्तु तामित पितृहा वै थम पितृहंते जो कोई कि पिता आदि में से किसी के प्रति यदि कोई भृशमीव उनके अनुरूप कोई ओंकारादि अरे तू आदि ये युक्त वचन बोलता है तो उसके समीपवर्ती विचार से लोग उससे दिखवास तू तुझे धिक्कार है ऐसा कहते हैं तू निश्चय ही पितृहा पिता का हनन करने वाला है इत्यादि अथ यद्यप्येना अनुत्न्त प्राणाचूल समास व्यतिसंदेह नीव नहीं पितृहासी न मातृहा न भ्रातृहा न स्विहासी थी न ब्राह्मणा हासी जिनके प्राण उत्क्रमण कर गए हैं उन पिता आदि को यदि वह शूल से एकत्रित और छिन्न भिन्न करके जला दे तो भी उससे तू पितृहा है तू मातृहा है तू भातृा है तू बहन की हत्या करने वाला है तू आचार्य का घात करने वाला है अथवा तो ब्रह्म घाती है ऐसा कुछ नहीं कहते अथे नानक्रांत प्राण त्यक्तनाथ यद्यपूलन समस्या व्यतिसंद दहेदे अपि अप्यति क्रूर कर्म व्यासादि प्रकारेण दहनलक्षण तद देह संबंधम कुरान नैवे भ्रूयु पितृादी तस्माति काम अवगम्यत पित्रा पिताद्याख्योपी प्राण एवती किंतु प्राण निकल जाने पर देह का त्याग कर देने पर इन्हें को यदि वह से से एकत्रित करके व्यतितन व्यतितन दहन करे अर्थात छिन्न भिन्न करके जलावे उनके देह से संबंध समास व्यासादि क्रम से दहन करणारूप ऐसा अत्यंत क्रूर कर्म करने पर भी उससे तू पित है इत्यादि नहीं कहते अतः अन्वय व्यतिरिक्त से यह ज्ञात होता है कि यह पिता आदि नाम वाला भी प्राण ही है अतः सर्वाणी स वाईष पश्यव मजान्यतिवादी भवती तम चेद ब्रूहूरतिवाद्यसीद्यतिवाद्य स्मृति बृहित प्राण ही ये सपिता आदि हैं वह जो इस प्रकार देखने वाला इस प्रकार चिंतन करने वाला और इस प्रकार जानने वाला है अतिवादी होता है उससे यदि कोई कहे कि तू अतिवादी है तो उसे यही कहना चाहिए कि हाँ अतिवादी हूँ उसे छिपाना नहीं चाहिए प्राणो हे वही पितादी सर्वाणी चलाने स्थिरा च वेष प्राण विदेव यथोक्त प्रकारेण पशन फलतुभव मन्वान उपत्ति विजाननोपत्ति संयोज्य मेवती निश्चय कूनर्थ मनन विज्ञाभ्याभूता शास्त्रा दृष्टो भवत अत एवम् भवति भवति नामाद्या प्राण ही ये सब चर और अचर पिता आदि है वह यह प्राणवेदता इस प्रकार उपर्युक्त रीति से देखता हुआ अर्थात फलता अनुभव करता हुआ इस प्रकार मनन करता हुआ अर्थात युक्तियों द्वारा चिंतन करता हुआ और इस प्रकार जानता हुआ यानी उपपत्तियों से संयुक्त करके यह ऐसा ही है इस प्रकार निश्चय करता हुआ क्योंकि मनन और विज्ञान के द्वारा निष्पन्न हुआ शास्त्र का अर्थ निश्चित देखा जाता है तथा इस प्रकार देखता हुआ वह अतिवादी होता है तात्पर्य है कि उसका नाम से लेकर आशा पर्यंत संपूर्ण तत्वों का अतिक्रमण करके बोलने का स्वभाव होता है तम चेद ब्रूयुस्तम यद्यवतिवादिम सर्वदा शांत सर्वै शब्दनामाद्याशातमतिथ्य वर्तमान प्राणमेवं पश्यम अति वदन शीलम वदनशील अतिवादीन ब्रह्मादिस्तंभपर्यतः ही जगतः प्राण आत्मा ब्रुवाणम यदि मृयूरुरवादीति बाढ़मतिवाद्यस्मी ब्रूयान्नापहुवीत कस्मासावृवत ये अयमह अस्मित्यात्मन उससे यदि कहें अर्थात इस प्रकार अति करने वाले यानी जो ऐसा देखता है कि सब लोग सर्वदा संपूर्ण शब्दों द्वारा नाम से लेकर आशा पर्यंत तत्वों का अतिक्रमण करके स्थित हुए प्राण का ही वर्णन करते हैं उस अति अतिवादी से जो मैं ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत संपूर्ण जगत का प्राण यानी आत्मा हूँ ऐसा करने वाला है यदि कहे कि तू अतिवादी है तो उसे यही कहना चाहिए कि हाँ मैं अतिवादी हूँ उसे छिपाना नहीं चाहिए जो सर्वेश्वर प्राण को यह मैं हूँ इस प्रकार आत्मभाव से प्राप्त हो गया है तो किस प्रकार उस अतिवादित्व को छिपावेगा अर्थात उसके लिए अपने अतिवादित्व को छिपाने का कोई प्रयोजन नहीं है ये छादोग जो सप्तम अध्या पंच दसखंड संपूर्ण